भू धा तो सनातक तो से हो गया था नहीं होता सना तो नहीं है भूगुस से आते नहीं हुआ था अच्छा और भावी शातामी हो गया था निजंत क्या नहीं होता है लीट हुआ था एं? लीट तो हुआ था लूट नहीं हुआ था वहाँ से चले गया ना अभी बोलते लीट तक था भू धा तो निजांत का ये नहीं था भाविष्य भाविष्य भाव्य भाव्य था भाविष्य भाविटा नहीं था पता नहीं हो गया था अभी भू ध्य सन प्रत्यय करेंगे किस त्य सन होगा क्या अर्थ होगा भाभी तुम इच्छा थी ये बुँ, बुँ? तो है तो है ना बीच में बुभुत् सती बुभ सती बुभुत् सती है ना क्या बोलते हो बुभू सती ये पहले आ गया है धातु कर्मण समय गया ना बुभू सती सन प्रत्युन से द्वित हुआ अभ्यास कार्य बुभू स धातु है ईट नहीं होता है भूधा तो से है ना ये क्यों नहीं क्या हाँ, देखो पुस्तक देखो ढूंढ कर देख बोल शनिग्रह गुहो भूधातु का नाम तो नहीं है हाँ, ग्रह गुहो से वाह तो कोई बात नहीं गुणा होना चाहिए सार्वतार धातु सत्र सेन पति हो तो इको झल से कीत हो गया तो ये भू क्या के सन हो तो गुणा नहीं होना चाहिए सार्वत्र धातु शत्रु से इको झल से कीत हो गया गुणा नहीं हुआ तो बुभू स धातु ही क्या तो बुभू स बुभू सती बनता है पहले बन गया था सब बुभू सती भवित बुभू सति अहम् बुबु सामी अब ये कर्तवाच्य बनेगा ये धातु अकर्मक तो है अकर्म, अकर्म धातु से सन्न हुआ तो सनंती भी अकर्मक तो भाववाच्य से बनेगा तेन बुभुष्यती बुभूसती तेन बुभुष्यते बुभूसि तवया बुभस्यते सब में बुभूस्यते बने गया कैसे बुभूसा धातु है त तो प्रत्यय सूत्र क्या लगे पहले आत्मनिपद करने के सूत्र क्या है भाव भावकर्म न से आत्निपद है भावकर्म होने के बाद दा। सार्वधातु के यक यक होने के बाद बुभूसा में अगे यक है अकार का लोप हो जाएगा अतोलोप हो तो क्या बनेगा बुभुष्यते तो कर्ता क्या है ते न तोया मया सर्वे बुभुष्यते कर्ता एक है दो है या तीन है एक हो सत है दो हो सत्या कोई हो बुभुष्यते बनेगा नहीं लीट लकार में धातु क्या बुभूस आम आएगा कैसे निका से हो अतरों पर हो जाएगा भूसांग चक्रे भूसांग चक्रे भूसांग बबू बे हो जाएगा लूट लकार अग्रता आएगा भूभूस अग्रताश है श्यासी, श्यासी, श्यासी सतर क्या है अच्छा चिन्ह बद ईटो तो क्या होगा से त को ईट हो जाएगा बुभूसा ईटा ईट इत चीर्णवत्त होने से बुभूसा में अ है का अ को अचूर्णी से बुद्धि प्राप्त है अतुलोप से लोप प्राप्त है या नहीं अतुलोप से लोप प्राप्त है और अचूर्ण से बुद्धि प्राप्त है अभी क्या होगा चीर्णवत्त पक्ष में इसमें तो ध्यान ही एक वार्तिक कहे, न्यग न्यलोपा व्यंग गुणबुदीर्घेभ्य पूर्व विप्रतिषेधन ऐसे वार्ती कहती परिणाम नहीं न्यल्लोपा नी और अतुलोप न्यल्लोपा व्यंग गुणवृद्धिदीर्घेभ्य पूर्व विप्रतिषेधन न्यत्र्योपा नी और अल्लोप ंग गुण वृद्धि दीर्घेभ्यल्लोपा व्यंग गुण वृद्धि दीर्घेभ्य पूर्व विप्रतिषेधे न पूर्व प्रतिषेध से नी का लोप अलोप ये होता है किस किस के बाद करके यंग को बाद करके गुण को बाद करके बुद्धि को बाद करके दीर्घ को बाद करके ये होता है तो यहाँ अलोप अलो है अल्लोप होगा दीर्घ को बाध करके अचू नहीं बुद्धि को अचूर्ण से वृद्धि प्राप्त है वृद्धि किससे प्राप्त है अचूर्ण से बुद्धि प्राप्त है उसको बाध करके हो जाएगा अल्लोप अचूणती पर है किंतु पूर्व प्रतिषेध है न अलोप हो जाएगा लोपण से बुबु सीता रूप बनेगा चीण पक्ष में बुबू सीता बनेगा चीणीपद नहीं होगा तो ताश क्वीट होगा किस तसे तो उस पक्ष में बुभूषा में अ कहाँ जाएगा अतरुप से हो जाएगा तुरुप क्या बनेगा दोनों पक्ष में समान बनेगा चिणबद्ध हो ता नहीं हो बुभूषि चिन्हबद्ध पक्ष में बुद्धि को बात करके अल्लुप हो गया क्या लिख लिया भारतीय पूरा नहीं नहीं लिखा क्या लिखा बोलो य नहीं न्यलोपा न्यलोपो चन है ऐसे आवादेश होगा न्यलोपा व्यंग वि न्यलोपो अगर यंग आवादेश होगा न्यलोपा व्यंग गुण बुद्धि दीर्घेभ्य पूर्व विप्रतिषेधन वार्थिक है तो, तो लोपो हो जाएगा तो सीता बन गया ये किस पक्ष में बहुसिता बना चिणवत पक्ष में या अन्य पक्ष में दोनों पक्ष में बुभूसिता लिट में क्या बने गया श्य होगा चिणबीट होगा तो ये कार्य अचुनती को बात करके अलोप हो जाएगा बुभू शिष्यते चिणब तो पक्ष में हो अन्य चिणवत तो अभाव पक्ष में एक ही रूपये बुभू शिष्यते और लोट लकार में क्या बनेगा बुभु श्यताम भूभु श्यताम लौंग में क्या बनेगा अब श्यत बिदड़ी में बुसया में बुबुसी शिष्ट बुबुसी में स्या सुबुशी आगरे शिष्ट लुंग में चीण भाव कर मन हो जाएगा बुभूस्य है चिन्ह हे अबुभू क्या बनेगा अबु भूसी सी चिन्होलुक हो जाएगा आगे रिंग में अब भू सी स्यति अबुभ अबु भूसी सीते स्यत टीका तेन बना लगता है स्यत ये सानंत का हो गया आगे यंग यंगंत का पुनः पुनः भृशम भवित इच्छति भू धा तो श्रीयंग हो जाएगा धातु रेखाचोहला दे होने का तो भू संग होने से क्या सूत्र हो, होता है सं्यंग होता दू भू भू अग्रे अभ्यास कार्य होने पर गुणो यंग लुको हो तो क्या होता है वो भू य धातु संज्ञा के सूत्र से भो भू, भू य होने के बाद आगे भाव भावकर्मण आत्मनिपदे है धातु के यक बो भूय अग्र योलप हो जाएगा बो भूयते क्या बनेगा बुय ते ये यंते लिट में क्या बनेगा धातु क्या है बो भूय बोभुआ चक्रे लुट में बिता इसमें सबसे चिणवत्त पक्ष हो नहीं तो एक ही रूप है अतरप हो जाएगा लिट में बोभिष्य लोट में बोभुयता लंग में बिदले में बोभुएता असली में लंग में अब भूष्ट लिंग में अब लंग में क्या मना अबो अब भूई स्टन अबो भुई लिंग में अबो भूई श्यत ये यंगंत हो गया यंग लुक होने से क्या होगा बो भू य में यंग का लुक हो गया तो बो भू रहेगा बो भी की धातु तो सं गया किसनागंत तो। और वो आ जाएगा भावपर्ण आत्मनिपद साव यक बो भू अते क्या माने गया वो भू अते बो भूयत होने के बाद तो दो रूपा बनेगा वो भाविता वो भावीता में यहाँ दो बन जाएगा क्योंकि यहाँ अतोलोत नहीं है वो भूत धातु हो गया लूट में क्या होगा वो भूत धातु है वो भूत धातु उनसे ताश आने पर चिन्ह बद इट पक्ष में या चिन्ह होगा ईट होगा तो भू को वृद्धि हो जाएगी ऐच एभाव हो जाएगा क्या बनेगा वो भावी वो भाविता क्या बनेगा वो भाविता जब चीर्ण बताने हुआ तो ईंट होगा आध्यात्म से ईट हो जाएगा वहाँ ईट होने पर भू को गुण हो जाएगा अभा क्या बनेगा वो भविता कितनों बना वो भाविता वो भविता ठीक इसी प्रकार लीट में बनेगा वो भाविष्यते वो भविष्यते लोट में वो भूयताम लंग में हुई तो विधि में वो भूई य तो में वो भूई वो दो बनेगा चीण बती वो भावी शिष्ट अन्य पक्ष में वो भवि वो भविष्ट गुण हो जाएगा वो भविशिष्ट लिंग में अभो भाभी अभो भाभी स्त्री को चीण होगा वृद्धि हो जाएगी अभो भावी लिंग में अबो भाभी अभिषत बनेगा धातु हे स्तौती सहस्तौति अहम स्तौ में ऐसा बनता है सकर्मक है कर्तणी तो बन जाएगा स्तौती अब भाव बने बने से बनेगा इसका कर्मणि बनेगा सकर्म से कर्मणि बनेगा स्तून धातु का सकर धातु आधे सहस्वता स्तू है स उकरान्त भावकर्म आत्मपद सार्वधात् यज हो गया यक होने के बाद यजू को दीर्घ होगा अकृत सार्वधात्व दीर्घ हो जाएगा श्तु यते। श्तु यते का कर्म कौन होगा कितने है? कर्म एक है कर्ता कितने हैं कर्ता एक है वो सताने को सता है विष्णु स्तूयते त्वया मया सर्व तया स्तूते मै स्तूत तेनाते सर्व स्तूयते विष्णु कर्म कितने है? एक होगा इसका दिवचन बनेगा बनेगा स्तूंते लक्ष्मीनायण स्तूते देवा स्तूयते कर्ता कौन है मया मैया सर्व स्तूयते में कर्ता एक है दो है एक हो सकता है दो हो सता अनेक हो है क्या विभूति होगी कर्ता में कर्ता में भी होती क्या होगी तृतीया किस सूत्र से कर्तृ कर्ण तृतीया और कर्म कर्म में क्या भी होती होगी प्रथमा किस सूत्र से प्रातिपति लिंग परिमाण वचन प्रथमा विष्णु स्तूय ते स्तूय स्तूय ते स्तूंते आगे स्तूय बोलते कोई क्या स्तू नहीं बोलना क्या बोलना स्तू या कोई कोई स्तू या बोलते कैसे बोलना ऐसे करके तू बोलना कैसे बोलना बोलनाते बोलो बोलो हैं यते बोलो स्तूयते बोलो अरे तू किसने बोला था तू यते बोलो हम धातु क्या है धातु लिटल कैन में आम के सूत्र से होगा आम नहीं होगा और कैसे नहीं कैसे नहीं हम होगा लिटल कैर बनेगा इसका रूप क्या रूप बनेगा बोलो ये क्या रूप है क्या तुष्टव स्टोव कैसे होगा तुष्ट कैसे बोलते स्टोव या स्टी स्ट हो जाएगा क्यों नहीं चला गया ध्वे दो रूपे लूट में स्तु धातु क्या है क्या होता तुष्टु लूटे मर यारिसे है क्या बोलते ईट नहीं होता है क्या क्या ईट नहीं हुआ क्या नहीं करा दिन में आता है क्या तू तू कृषि भी, भी तु तू, तू आता है बोलो कृष बोलो क्रिष्तु आता है अच्छा स्तु आने से तो ईट नहीं होगा करादी में है ना लीटर काट नहीं होगा नहीं होगा तो बोलो इसका रूप बोलो तुष्टु वे तुष्टु बातेष्टु भी एक रूप बोले तुष्टु ढ्वे ईट नहीं होगा आगे तुष्टु तुष्टु बहे तुष्टु महे ईट कितने स्थान पर हुआ हाँ ये क्रादि में आता है आठ ध्यान रखना चाहिए रूपदचंद देखने से ही पता चलता है ना? ईट <laughs> क्यों नहीं हुआ क्रादि में आया धातु अनिट है क्रादि में तू धातु दीर्घ उ कारण थे ह्रस्व उन्ते ह्रस्व इसलिए अनिट है दीर्घ कार्त होता दे सेट होता उ दृद हु तो में ने से इट नहीं हुआ लूट लगा लूट में क्या बनेगा चीर्णबद्ध ईट हो जाएगा चीनबद्ध हो ईट वन से क्या बनेगा ताबिता स्थाविता स्थाविता ता रो बनेगा और जिस पर चीर्णबद्ध ईट नहीं होगा उस में ईट के सूत्र से होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा स्तोता स्थाबिता स्त्रोता दो बनेगा अरे लगाने लकार में तोष्य ये सरल है ना सामने हे रूप लोट में क्या बनेगा ताम बोलो इसका बोलो ताम लंग में अतू या तो बोलो तो ये याताम में चिन्ह पक्ष में बनेगा वृद्धि क्या बनेगा रूप स्थित ध्व स्थि ध्वम स्थित जो बदले नहीं होगा उस पक्ष में ईट नहीं, नहीं हुआ तो क्या बनेगा मानेगा तो क्या बनेगा तो गुना होगा की कोई नहीं, नहीं? एको जल क्या करता है सन को कहता है हाँ तो हाँ ठीक है सन को कहता है ठीक है तो बोलो स्तो सि लकार में चीन बद पक्ष में चीन बद हो तो अस्ता भी बनेगा और वो एक ही चिल्ली को चीनी हो जाता है चिन्ह हो नहीं हो तो अस्ता भी बनेगा और आताम में चिणबित होगा तो वहाँ क्या होगा अस्तावि साताम आगे बोलो अस्ताविता ध्वन में सूच का कितना अंश है अस्तावि ध्वम अस्तावि ध्वम आगे अस्तावि जो चीर्ण नहीं होगा वहाँ साताम बनेगा क्या बनेगा भी आगे अस्तु साताम अस्तो सत अस्ता अस्तुष्ठा अस्तुष्ठा ह्रस्वादंगा जो लोप होगा अस्तु अस्वादंगा सिंचि जल में था सा निपुर सिंच लोप हो जाएगा स्वाद अस्तु धा तो है ना गुण अच्छा गुण होगा हाँ गुण होगा गुण हो जाने अनुसार शान नहीं रह गया तो शीच की नहीं होता है ना तो गुण होगा तो ठीक है अस्तुष्ठा बने अस्तुष्ठा अस्तुषा था अस्तोडम आगे अस्तो एक रूप अस्तोडम अस्तोषि अस्तुष ये हो गया लुंग लकारिंग लकार में दो बनेगा जो चिन्ह बदिट होगा क्या बनेगा अस्तावि सतह चिन्ह विट नहीं होगा तो अस्तुषतः तो। ये हो गया आ, धातु का अस्तावि अस्तुषता हाँ गतो धातु ही री धातु भाव भावकर्मण हो आत्मपद हो जाएगा सार्वधातु यक हो गया यक होने के बाद री को धातु सुगुण हो जाएगा क्यों नहीं होगा सर्वचारुण क्यों नहीं होता या के की कीते उनसे क्या होगा कि नश्चित हो जाएगा तो गुणों करने के सूत्र है गुणोत्ते संयोग हो गुण हो जाएगा अरियते। ये धातु सकर्म के अर्यते आगे स्मृत धातु है इसका एक साथ स्मृह का भी दे रूप है स्मृत स्मरण है स्मृत स्मरण में स्मरण करता है सकर्मक है तो यहाँ भी गुणवर्ती समय या तो गुण हो जाएगा स्मरियते क्या बनेगा स्मरियते थे स्मरिय थे लीडला कार्य में पहले री धातु का री धातु का लीट लकारने में के बाद उरत और ऐसे हो जाएगा अभ्यास में और रहेगा ऋ को हो जाएगा गुण के सत्र से रिछा गुण होने पर और हो जाएगा अत आदि अत आदि वृद्धि सबर्ण दीर्घ क्या बनेगा आरे क्या बनेगा आरे आगे आरी रे बोलो आ समझने आया री धातु है लिटर तो जो ए से ए री को दित हो गया अभ्यास में री री ए अभ्यास में तो क्या सोच लग गया उत आधे क्या बने गया अभ्यास में आगे री को गुण की सत्य से रिछते रिताम आ सवन दीर्घ आर ए आ रे क्या बना बोलो रूप आ रे आरे दरे दरे अच्छा ये इटी करके बोला है क्या रिधा तो रिधन तो था टी क्रादी टी हो जाएगा ऋतु भारद से थौल के लिए करता नहीं सहता है हाँ हो जाएगा ऋतु भारद को कहता ना अन्य के लिए निश्चय नहीं तो कृषि भी से ईट हो जाएगा अच्छा निषेध होने का रितो भारद्वार से थल के लिए निषेध करता है अन्यथा निषेध नहीं है तो इट हो गया ठीक है ये बन गया जिस जिसप लीट बन गया स्मृत गा। धातु का लीट में क्या बनेगा सृछ तीता गुण हो जाएगा सस्मरे क्या बनेगा बोलो ससमरे धातु का जो ताश लूट लाएंगे ताश आने पर रिकु गुण हो जाएगा गुण होने पर क्या होगा और बन हो गया हलंत है उपदे से, श्युट से नहीं होना चाहिए, किंतु हजन घन उपदे से अजंताना, सूत्र अज, क्या उपदे स, भाव उपदे से उपदेस लाभ कर्णु उपद से जाना ग्रह दिशा तो उपदेश में अजंत है गुण होने के बाद हलंत होने पर उपदेश काल में री धातु अजंत है स्मृत धातु अजंत इसे चिन्ह वीट हो जाएगा इस दे दिया उपदेश ग्रणा चिन्ह दोनों री धातु स्मृत धातु चिन्ह होने पर वृद्धि हो जाएगी री को आर आरीता। क्या आर क्या मानेगा चिणब्दिट नहीं होगा तो इट होगा धातु अनिट क्या बनेगा गुण हो जाएगा अरता आरिता और बनेगा इसका मध्यम प्रसंग क्या बनेगा आरिता का आरिता से आरिता। अर्ता का बनेगा उत्तम प्रसंग क्या गा? अर्ता है अर्ताश वृधातु का लेट में लूट में चिन्ह बद पक्ष में क्या बनेगा स्मृग्रता चिणब्दिटून से वृद्धि स्मारिता स्मारिता मध्यम पुरुष में स्मारिता अजो ये चिण्बदिट नहीं होगा धात्वान्य स्मरता स्मरता आगे बोलो स्मरता रो हो गया से ये लूट हो गया लूट में क्या माने गया ए क्या कहा बोला जोर से बोला ठीक है देती भाभी भाभी कहाँ में भाभी बना था खाली हाँ नहीं भाभी कहाँ बना हाँ. नहीं था क्यों भजन नहीं था कौन उपदेश अजंत नहीं था उपदेश अजंत कौन नहीं था भू नहीं था या भाभी नहीं था भाभी था अजंत है ना नीचे ना उपदेश में नहीं हम्म हाँ। धातु का लुट हो गया ईट होता है क्या बनेगा नहीं री धातु का स्म क्या अरिश्य बनेगा अरिशत अरिश्यते अरिशते स्मृत धातु का स्मरिश्य स्म लोट में क्या बनेगा अर्यतम स्मृका स्मरियतम लंग में आर्यत स्मृका स्मरियत वहाँ ओटा का होगा रिध धातु का आटो होता है आर्यत बिदले में अरियत अरियत आ नहीं अरियत स्मृका स्मरीय तो असली में चिणबद्ध ईट हो जाएगा आरिशिष्ट और एक नहीं वहाँ ऋशिष्ट बनेगा उच्चकित हो जाएगा जो चिणबद्ध नहीं होगा ईट नहीं होगा अनिर्धातु ही उच्चकित हो जाएगा क्या बनेगा ऋशिष्ट पहला क्या दो रूप बना आर्शिष्ट ऋशिष्ट स्मृत का क्या बनेगा स्मारी शिष्ट स्मृशिष्ट लूंग धातु में रिधातु का क्या बनेगा आरी आरी बनेगा आरी आगे आरी आरी साताम आरिशत आरिष्ठ आरिशाताम आरिध्वम आरिध्वम बनेगा स्मित धातु का क्या बनेगा अस्मारी क्या बनेगा अस्मारी अस्मारी साताम अस्मारी सतह आगे ये होगा चिणब्त पक्ष में जो चिणब्त नहीं होगा अस्मृत अस्म, अस्मारी हो गया अस्मृत अस्मृत उस चक्की तो होता है गुण नहीं होगा फिर अस्मृाहा हा क्या बनेगा था हा आगे अस्मृत ऐटी लीटी क्या कहते इतना ही हुआ ना अस्मृा हुआ ना लिट कहाँ हुआ था में सिच का लूक हो गया अस्मृा ईट हुआ अस्मृा अश्म सा था अस्मृम शॉर्ट सी कौन बोला सू अस्मृवम आगे अशमृ सी ईट नहीं लिंग लकार में ईट हो जाएगा चिन्ह बद पक्ष में क्या बनेगा स्मरीश्यत अचीनबद इट नहीं होगा तो अस्मरीष्यत इट होगा हरे धनो से अस्मरीश्यत बन जाएगा आ रीत स्मरता अगर संसु धातु संशोधातु का नकार का लोप हो जाए अनिधाम कहाँ यानी प्रस्य अध क्या बनेगा सृस्यते लिट में क्या बनेगा सस्त्रन से लूट में संसिता संश्रिता धातु सेठ चिन्ह ट्य होगा तो व्यूही रूप बनेगा संश्रिता संस श्रन्स धातु संसिता बनेगा अतुल हो जाएगा संसिता संश्यते से बनेगा और इदितु नंद्य ते टू नदी नंदे इकार काल नंद से इकार काल अनिदिताम सूत्र से न लोप होगा उपधा लोप होगा न नहीं हैं इदित हुन से अनिदिताम सूत्र से उपधा लोप नहीं होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा नंद्य ते उपधा तो में न श्रवण होगा नंद्य ये धातु अकर्म के नंद्य लिट में क्या बनेगा न नंदे लुट में नंदिता नंदित ते बन गया आगे यजधातु क्या धातु यजधातु यजधातु से भाव भावकर्मण आत्मनिपद हो जाएगा कर्मी बनेगा सार्वभा हो गया बच्चों पे जादना किति संप्रसारण संप्रशान से इजते बनेगा क्या बनेगा इज्जते देव इज्जते देवो इज्जते बोलो इज क्या इज्जत क्या था तु इज तो नहीं तो। था तो लिट में क्या बनेगा हाँ ईजे पहले संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होकर देते इजे इजाते इजी रे इजी से इजात है इजित बनेगा लोट लु, लूट में क्या बनेगा यज धातु है धातु अनिट है चिन्ह वीट हो जाएगा तो बन जाएगा याजिता बन जाएगा यजधातु चिन्ह होगा हैं, ऐ है? है? हाँ ठीक हाँ, है अजंता हाँ, संस्कृति जैसे हो गया कुछ कार्य नहीं एक रूप बनेगा क्या बनेगा यस्टा यस्टा रू बने गया आज आज ग्रह आज हन ग्रह दृश्य आज हन ग्रह दृश्य हो गया तो क्या बनेगा लिट में यक्ष लोट में इज्यतां लंग में अज्जत ऐके कैसे हो गया आठ आठ हजार देना आठ से अज्जत बिदने में इज्जेत असली मेंज्जा नहीं यक्षिष्ट साधात्वन यक्षिष्ट और लुंग में आयाजी अया जी अयाजी आगे अयाज अयाजी में अयक्षताम अयाजी अयक्षताम अयक्षत अय अयष्ट अयस् अयक्षताम आयड ड्रम आयड ढं अयड अयड अगे अयक्षिस्वाही लिंग में क्या मानेगा अयक्षत तो, इजते तनु विस्तरे धातु तनु विस्तारे धातु तो सकर्म के तनुतेर्यी वास्यात भाव पद आत्वनिपद सार्वधात्मिक यक होने के बाद तनोतर की आ होगा तो तायते ता तो नहीं होगा तो तन्यते दो बने तायते ताय बने तन्यते बनेगा लीट लकार में तनु तय लगेगा नहीं लगेगा यक नहीं तो क्या रो बनेगा ते नहीं तेनाते बनेगा ते, ते, बने ते ने, तनु विस्तार है में क्या बनेगा लूट में तनिता लीट में तन्य लोट मेम तयताम तन्यम लतायत अतनत बिद्रे तयत तन्य अश्लीमें तनिष्ठ लुंगता अतन शाम अतन अतनिशाता, शत लिंग अतनश्यत तपो च तपधाते अन्वतपे तप्चेलेशी तप न स कर्मकर्तरी अणुतापे अच्छा, अच्छा। कर्मकर्तरी कर्मकर्तरी ये सत्री गया तपन जाएगा अन्नतपापेन पाप कर्म पाप किलबिषम कर्तु पुरुषम अन्नतापसी पाप को कर्ता करके पुरुष को तपाया पाप पुरुषम अन्नतापसी तेन पापेन पुरुष अन्न कर्मणि प्रत्योग्या पापेन पुरुष अन्न तप्त ये अन्वतप्त हो गया कर्मणि प्रयोग तपोनुतापी सूत्र से भी कर्मणि हुआ कर्मणि होने से इसका बनेगा जब चिन्ह चिली को फ्रिज करेंगे वहाँ लगेगा तपूर्णतापे तो चिन्ह से चिली को स्विच हो जाएगा किसमें कर्म पहले कैसे देखो पापम अन्वतापसित पुरुषों को तपाया पाप ने पाप है कर्ता पुरुष हो गया कर्म पाप पुरुषों को कष्ट दिया उसके बाद ये कर्तरी हो गया फिर भावे करेंगे तो पापे न पुरुष अन्न तप्त पापे न पुरुष अन्न तप्त पाप से पुरुषो तपा तपा गया पापे न पुरुष अन्न तप्त जो हुआ यहाँ अन्न तप्त में यहाँ चिली को चीर्ण नहीं हुआ सिंच हुआ और झलझल से लुप हो जाएगा अनु तप्त पापे न तो ऐसा बनेगा करेंगे तो क्या बनेगा तप्यते बनेगा पुरुष तप्यते पापे न पुरुष तप्यते तप्यते लेट में तेपे तप्ता तपस्ते ऐसा बनेगा दा धातु दधाति बनता है सकर्म के कर्मणी करें तो क्या होगा दास से कर्म भावकर्मण आप तो सार्वधिक और आक होने के लिए घूम आस्था गा पाझ हाथ सामने ये हो जाएगा दीयते दीयते का कैसे रूप बनेगा पूरा दीयते दिए क्या धातु धा लीट में क्या बनेगा ददे द दे बनेगा धा धातु का लट में क्या बनेगा लीट में क्या बनेगा दधे दधाते दथरे दधाते में आका गया धा का दधे में आका आत्पिट जाते दथरे बन जाएगा लूट में क्या बनेगा दाता धाता अच्छा इसमें आदंत अजंते है अजंतों से चिणवत पक्ष में आत् तो तो जाएगा आत्युग चीण कृतो आदंता नाम युगागम सीणी न्यूनीति कृति च ये धातु दा आद अजंत होने सेचु ये सूत्र लग जाएगा अजंत होने के कारण चिणबद्व पक्ष में आतु तो युकागम हो जाएगा युकागम से दायित्ता दायितारो दायितारो बनेगा चीण बद पक्ष में और चिणबद्ध नहीं होगा तो दाता दाता रो बनेगा इसी प्रकार लीट लकार में क्या बनेगा दायश्यते चिणब्दीट नहीं होगा तो दास्यते लोट में दियताम धीयताम धा धातु काम लंग में अध्यत अधियतः बिदले में दियेतः असली में हाँ जब चिण्डवदिट होगा दाई शिष्ट चिन्ह नहीं होगा तो धा धा का विचार हो जाएगा लिंग लकार में चिणव पक्ष में आतिक हो जाएगा दाई, औदाई, औदाई, औदाई, औदाई, और दाई और दाई अदाई सातम अदाई सत चिन्ह पीचा पक्ष में दिवच नहीं बनेगा आतु को चिण हो जाएगा अदाई अदाई साताम अदाई सत आगे अदाई ठाहा अदाई साताम अदाई ढम अदाई ध्वम अदाई सी ये यु को है इसमें चिन्ह चिणबिट पक्ष में यू को हो गया और चिन्ह चिणबिट नहीं होगा तो अदाई तो एक बनेगा आताम में बनेगा सिचकित हो जाएगा अदि अदिषाता अदाई अदिषाता अदिशत आगे अदिथ अदिथ अदिषाता अदिढ आगे अदिशि अदि लिंग लकार में चीणवत पक्ष में यू का युका से क्या बनेगा अदायष्यत चीणवत नहीं गा तो होगा, नहीं ना क्या बनेगा धा अदाहत अधतुगा अध्य अदाई अदाय सां अदा अदाई सताम बने गया किस पक्ष में चिर्णव पक्ष में आ चिण्न वही हुआ तो क्या बनेगा अधिशाताम अदाई साताम अधि सात बनेगा इतने हो गया आगे रह गया भज धातु लभ धातु है ओमसाने